नहीं ईशी जीवे और ब्रह्मा ब्रह्माभिन्न और कदम जगदन तपाइम इत्याशं ईश्वर और जीव दोनों भी जो ब्रह्म से अभिन्न है आपने कहा है पहले वो जगत के भीतर कैसे हो गए जो जगत के भीतर ब्रह्म से अभिन्न का मिथ्या हो जाएगा जो जगत तपाते वो मिथ्या और वो भ्रम कैसे होगा एक तरफ ब्रह्म से भी कह रहे हो दूसरे से जगत के अंदर भी घुसा दिया आपने तो तो ये तो बिल्कुल कर बात और माया कल्पित जगत गास्तव माया से कल्पितों कल्पित होने वे जगत गंत है इसको बताया बार बार बोलता हूं दर्पण और प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब है यदि आप बिंब प्राधान्यता लोगे तो क्या कहेंगे बिंब से अभिन्न है प्रतिबिंबे और यदि आप उपाधि प्रधानपात कर करके उपाधि को पक्षपात कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा जड़ हो जाएगा उपाधि क्या है दर्पण आदि जड़ है अच्छा प्रतिबिंबी जीव और ईश्वर को माया कल्पित विचार करेंगे तो जगत के अंतर्गत हो गया और मायाजन उपाधियों में प्रतिबिंबात्मक मान करके बिंब पक्षीपाधि कह देगा तो ईश्वर जीव क्या हो जाएगा भ्रम साधि निर्भर है क्योंकि ये जो ऐसी चीज है कि ईश्वर और जीव कोई तत्व तो है नहीं प्रतिबिंब है उपाधियों में वृष्टि उपाधि का प्रतिबिंब को जीव कह दिया समस्टि उपाधि का प्रतिबिंब को ईश्वर कह दिया अदय वो प्रतिबिंब होने के नाते उससे दोनों लक्षण घट जाएगा पक्षपाती हो जाए वो चेतन हो जाएगा उपाधि पक्षपाती हो जाए जड़ हो जाएगा मिथ्या हो जाएगा माया कल इसे उपाधि पक्षपात जीवन भी दृष्टिकोण से देखेंगे तो सारा का सारा क्या है जैसे अनेकों सूर्य कल्पत हो रहे हैं अनेकों घटों में घटस्थ जलों में घट दृष्टिया क्या है सारा प्रतिबिंब मिथ्या है और बिंब विचार करते हैं बिंब से प्रतिबिंब अभिन्द हो गया और प्रति पक्ष दृष्टिकोण से वह सारा सूर्य है सूर्य तुम व्यवहार हो जाता है कहते कि देखो है किस पक्षपात को लेकर जा व्यवहार कर रहे हैं यहां जो कथन किया जा रहा है उपाधि पक्षपातव्य न पहले जो कथन किया तो वो बिंब पक्षपात कह दिया गया था अत कोई परस्पर विरोध नहीं है आनंदमय विज्ञान माया मायाकौ माया कलता वेद्यम सर्वल्पित इनको माया कलित माओपाधिकवना ही हमने जगत के भीतर ले लिया है आनंदमय विज्ञानमय मयौ आनंदमय विज्ञानमय येद उपाधि आनंदमय कोष और विज्ञानमय कोष ईश्वर जीव हो आन में कोशोपाधिक कौन हो गया ईश्वर और विज्ञान में कोषोपाधिक जीव माया कल्पित ये दोनों के दोनों माया से कल्पित है और इन दोनों के द्वारा ताभ्याम सर्वम प्रकल्पित इन दोनों के द्वारा क्या हो गया सर्वम प्रकल्पित इन दोनों के द्वारा सारा की कल्पना ईश्वर सृष्टि भी और जीव सृष्टि तो कहते संसार है क्या ईश्वर का सृष्टि है और जीव सृष्टि है ऐसे ईश्वर सृष्टि कहां तक तो? और कहा से आगे जीव सृष्टि मानी जाए? क्या ईश्वर का सृष्टि आकाश उत्पत्ति से लेकर के प्रवेश परव सृष्टि प्राविशक् ईश्वर सृष्टि अनंत उपाधियों को बना दिया पहले पंच के पंच महाभूत किया सारा सृष्टि उनमें इंद्रिया चौराहय सात के शरीर सब निर्माण कर दिया यहां तक ईश्वर उसके अंदर प्रवेश पर्यत प्रवेश करने के बाद विज्ञान में आप गान कर ले मैं आ गया छुट्टी फिर जीव सारा हो गया अब जीव क्या कर उसके बाद मैं कह दिया कर मेरा आ गया मैं मेरा और तुम तेरा भेद आ गया ये हो गया जीव सृष्टि ये करे देखो ताब्य प्रकृति तरह ता के नियत कल्पित आकांक्षा मा उन दोनों के तरह सब कुछ कल्पित है ये जो आपने कहा आप थोड़ा हमें समझाइए कियत कल्पितम किसके द्वारा कितनी कल्पना की गई है इत्याकांक्षा ऐसे ऐसी होने पर जवाब दे रहे हैं केन कियत कल्पितम ई क्षणाय कल्पिता जागृदा विमोक्षात संसारो जीव कल प्रवेशान्याम प्रजा संकल्प हुआ वो जो संकल्प है वो क्या है ईश्वर ने किया वहां से लेकर ईक्ष प्रवेशानता सृष्टि प्रवेश पर सृष्टि गुरुदान विदार ये ना खोपड़ी को फाड़ करके छेद करके अंदर घुसा घुसाइत्रिषदावक में में सीधा वाला ने जीवन आत्मानी ऐसे करते हुए प्रवेश कर गए। ऐसे प्रवेश पर्यंत की जो कथा है किसी भी उपनिषद में हो सृष्टि का संकल्प से लेकर के उत्पत्ति सृष्टि का और उसमें प्रवेश यहां तक सारा कार्य ईश सृष्टि है ईशी न और जीव गल जागृदाद परमात्मा ने प्रवेश दिया है प्रवेश करने के बाद इन हुआ गया? इन्हें उपाधि का अभिमान हम पारे बैठे जो उपाधि का अभिमान हो गया वह जीव भाव वो तो जीव भाव उपाधि का अभिमान करने से क्या लोग कर रहा है जागृत स्वन और सुशक्ति ये कर रहा है कि तीन अवस्थाएं अन्य अवस्था में होने वाले द्वेशादी कर्म वासना वगैरह सारी चीजें जीव की अपनी सृष्टि जागृद मौक्ष परियंत्र मोक्षांत संसार जीव कल्पित वहां तक के संसार पूरा का पूरा जीव कल्पित संकानुसृजा इत्यादि कया उसने संकल्प किया लोकों का सृष्टि करूं गया। ये का छेद करके से अंदर गया। कर गया द्वारा प्राप्त का ईश्वर तरद यहाँ तक श्रुति के द्वारा प्रतिपादित की गई जो सृष्टि है वो तो ईश्वर तरदुर्गा सृष्टि है तस्यावसता उसका तीन जो है ना आवसता जागृता अवस्था क्या सुरुषम ब्रह्म तमाम अत अंत में क्या बोला थे में? वो जो पुरुष है जीव है वो अपने स्वरूप को अनुभव कर लियाव्यापक तम सर्व्यापक ब्रह्म गो अप्यत मैंने स्मरण में आ गया जो हो गया तो विस्मृति वापस लौटाई स्मृति अनुभूति कर लिया यहां तक तो जो कथन है प्रतिपा तो जीव करते तो तो जीव कर्त यहा संसार्थक्रह्म ही पारमार्थित है इतने शास्त्रार्थ क्यों हो रहा है इधर दर्शन शास्त्र हो गए इधने पंथ संप्रदाय तो सैकड़ो हो गए तो अब तो छोड़ दो हो गए, हाँ। जीव जगत ईश्वर जीव और ईश्वर की तो लड़ाई चलती ही थी दोनों सत्य है, है। जगत भी बोलने वाले कहते सारी क्यों हो रहे हैं इनको सुधारो आदेश पढ़ाओ समझाओ इनको क्योंकि इनके खोपड़े खराब हो रखे बेकार दुनिया दर्शन बना रखे हैं उन दर्शन शास्त्रों की सब पी एच डी करने में लोग लगे हुए हैं अपनी जिंदगी खराब कर ले रहे कोई न्याय से पेचड़ी कर रहा है कोई क्या है नहीं शांति व्या से व्याकरण टाइम बर्बाद नहीं कर रहेगी खराब हो रहा है क्यों तो? नहीं सुधारना नहीं चाहते वेदांति होकर आप काम सुधार हो सबको वेदांति किसी को, तो को सुधारता ही नहीं है किसका सुधारेगा और स्व से भिन कुछ दिखेगा तो सुधारेगा और स्व से भिन कुछ है ही नहीं तो सुधारेगा सुधारक लोगों का मतलब है कि वो मान लिया मैं बुद्धिमान हूँ मैं सुधरा हूँ और ऐसे बिगड़े हुए हैं मेरे से भिन्न। अच्छा मानने विद्यार्थी <laughs> ठीक नहीं कोई सब गड़बड़ रिपोर्ट दे रहा था सब कुछ लोग हैं इनको सब सुधार, नहीं सुधार मैंने कहा कि देखो क्या क्या सुधारेंगे किसको किस किसको सुधारें वेदांत विचार करते तो किसको सुधारा ही नहीं जा सकता स्वच्छा ही नहीं सारा में मिथ्या तो मिथ्या को क्या सुधारेंगे हम मान लो राज्य में आपने सरब देखा औ सत पर लाठी बरस दी औसर की हड्डी टूट गए रज्जु में देखा सर पर लाठी मारा आपनेड्डी टूट गई नहीं टूटी और उसके ऑपरेशन करो रज्जु में देखा व सरब की हड्डी का ऑपरेशन करके तो करोगे कैसे करोगे ये राज्य में देखो सब तो है ही नहीं वाक्य लाठी का टूटा आपको लाठी मारना भी भ्रम है उस डिग का टूटना भी भ्रम है सब भ्रमी तो है ना ऐसे सारे जगत जब भ्रम है किसको सुधारूंगा कौन बिगड़ा है यहाँ कौन सुधरा है, है? कोई बिगड़ा हुआ न कोई सुधरा हुआ सब मिथ्या वेदांत दृष्टि सुधार नहीं जा सकता व्यावरिक सत्ता दृष्टि से लो कि अध्यापक है आचार्य है चलो विद्यार्थी है पढ़ा रहे हैं आप उसानिध्य में है व्यवहारिक सत्ता के दृष्टिकोण से करो बोला उसने मैंने कहा व्यवहारिक सत्ता के दृष्टिकोण से हम देव मानते सत्ता से चल रहे हैं दाने दाने पर लिखा है रोटी का नाम ना खाने वाले का नाम फिर हम क्यों किसको रोकें किसको भगाएं जिस दिन से रोटी राशन बने खत्म हो उस दिन भाग जाएंगे अपने चला जाए कोई ना कोई बहाना बने अपने तो। जिस दिन राशन खत्म हुआ उसका यहाँ तो अपने जाएगा मैं भी कोशिश करूँ मैं क्यों कहूँ तुम कम खाओ कम खाओ चलाऊंगा जम से उधार दिन रहेगा उसके कोटा तक रहेगा ना फिरो। पुरान तक रहे वो? खाते रहे मेरा। अच्छा है उसको खाने को पीने को जो चाहे सब तो करने दो जितनी जल्दी जाए उधर नए मौका मिलेगा नहीं इसलिए हमारे तरफ से कोई रुकावट नहीं है जिसको जितना खाना है खाओ जैसे इच्छा वैसे करो तुम जाने तेरा राशन बढ़ जाने तुम्हारे प्रारों से तुम्हारा रोटी रहा मैं तो नाता हूँ न ना कुछ करता हूँ तो देखते रहेगा माता भाई तो कड़ा कमाल है मैंने आम कमाल नहीं ये संसारी कमाल यही है ऐसा संसार इसको सुधारने की कोशिश करना बेवकूफ़ी है जिसको जैसे करना है करने उसके पाप की घड़ा है वो तो भरेगा कुंडी की घड़ा भरेगा तो उसका भरेगा हमारा क्या जरा है धन उसका अपना है ना हमारा अपना है उसका अपना है व्यापार सतक उसके कौन से विचार करके देखते हैं तो हमारा अपना उसका अपना मुझे जो करेगा वैसा भरेगा हमारे ही तरह से तो कभी हम इसको रोकेंगे नहीं अपने सामर्थ्य जितना है उतना ला देंगे कुछ ज्यादा चाहता है तो फिर अपना व्यवस्था कर लो हम तो क्या कर सकते हैं अपने सामर्थ्य उतरे तो ला देंगे तो अपना सामर्थ्य क्या वास्तव में वो भी आपके अंदर प्राप्त अनुसार आता है हमारे पास जो आता है आप ही प्राप्त अनुसार आ रहे हैं ना आपके प्रार्थ जितने लोगों को रोटी बनना है कितनी बननी है उतना एहसास हमारे पास आएगा नहीं पहले क्यों नहीं आता था ज्यादा पहले जितने थे उस हिसाब से आता था अब जितने उसके हिसाब से आ रहा है वो आना जाना ही लगा रहता है हमने देखा आपने एक कर दो कर तीन करो को खर्चा जो हो ना है वो अपने आप आता है जैसे कपड़े प्रांत के अनुसार आ रहा है ना ये मान के चले जितना आया है इतने में हमें निपटाना होगा ना इतने हमारे प्रारंभ में है इतने, है इतने अपने है। में को घूमता समझ के चलना चाहिए सुधारणा किसी को नहीं है जी यहां पर कहते हैं ये जन नया एक है सांख्य योग है मीमांसा है चार वाक बौद्ध जैन दुनिया भर लोग है रामानुज राम बल्लभ दुनिया पर आचार्य बाद में हुए वेदांत एक संप्रदाय बन गए तो वैदिक संप्रदाय है और अवैधिक संप्रदाय बहुत हो गए हिंदुओं में अवैदिक वर्णातीत आश्रम आदि संप्रदाय बहुत हो गए पंथ हो गए बहुत सारे और इनके अलावा न संप्रदाय में न संप्रदाय में पशु है तो दो दोनों से परे हैं ना ऐसा मनुष्य पशु में है मनुष्य रूप में मृगाशर की कोठी वाले बहुत हैं उन सबको कहां तक तो सुधार दे जाएंगे इसे उन सब के लिए कह रहे देखो नार्थिग जीवेश्वर तत्व विषया कुता है श्रुद्ध सिद्ध तत्व ज्ञान सुनिता है उन लोगों के पास उपनिषद आदि श्रुप्ध तत्व ज्ञान नहीं है उपनिषद आदिओं को लेकर वो भी बोल रहे हैं लेकिन उपनिषदों का भ्रम ज्ञान वाक्य अर्थ अलग ग्रहण कर रहे हैं ना यहां हम बोलते हैं पढ़ाते वक्त कई बात कह देते हैं और बातों में किसके दिल में कौन सी बात लगती है यह कहा नहीं जा सकता और किस वंक्तिया क्या अर्थ कौन ले रहा है यह नहीं कह सकता कोई कुछ उल्टा ले रहा है कोई कुछ ले रहा कई बार देखा गया एक ही पंक्ति का दो विद्यार्थी अलग अलग अर्थे और विवाद करके मेरे पास आते आपने ऐसे कहा था इसका अर्थ तो था अब एक कथा नहीं ऐसा नहीं ऐसा है वो कथे नहीं आपने एक कहा था यही होना चाहिए वो जो कह रहा हो गलत है मैंने दो एक ही पंक्ति का दो अर्थ ले लिया दो बिन्न विद्यार्थियों कई बार ही दिखा पंक्ति तो वही बोला गया शब्द वही थे एक ही होगा ना शास्त्र निष्ठान जो बोल रहे हैं उसका एक ही अर्थ होगा लेकिन ग्रहण करने वालों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ ग्रहण कर लिए क्या करेंगे और कहेंगे गुरुजी ने आज पढ़ाया गलत लिया है विचार सिद्धांत विरुद्ध अर्थ ले लिया और कहेंगे साम जी ने ऐसे पढ़ाया ये समस्या होता है इसलिए श्रुति वही है लेकिन उसको ग्रहण करने वाले अपने अपने पूर्वाग्रह दुराग्रह समाज सुधार के लिए अधिकारी भेगा उसी की व्याख्या अलग अलग अलग कर दी इसे कहते देखो अद्वितीय ब्रह्म तत्व असंगम तीवेश कलहम यो अद्वितीय ब्रह्म तत्व असंगम तत् न जानते वे लोग यह असंग अद्वितीय ब्रह्म तत्व के बारे में जानते नहीं अतए जीवेश और माइक और जीव ईश्वर जो माइक है वास्तव में इच्छा है उसको लेकर लड़ाई लड़ते रहते अब न्याय को में देख लीजिए प्राचीन न्यायिक लोग ईश्वर का कोई शरीर नहीं होता नव न्याय बिना शरीर कैसे करेगा परमाणु में शरीर मानना पड़ेगा ऐसे विराट सुर्गता का वर्णन वगैरह में श्रुतियों में सर का कैसे घटेगा वो शरीर मानना पड़ेगा ये परमाणु में शरीर मानो अलग नहीं आए को में आपस में लड़ गया ना दोनों प्राचीन इस तरह से ऐसे मीमांस में तीन तीन लोग भाट प्राभा कर तीन मत सभी में ऐसा आपस में खुद विवाद कर बैठे एक नहीं ऐसा में मान तू सब ऐसा नहीं ऐसा मानना पड़ेगा और फिर आपस में दर्शनों का विवाह तो है ही एक ही दर्शन पर प्रसार पूर्वोत्तर आचार्यों का विरोध जब हो गया उत्तरवर्ती तो क्या नहीं क्या शंकराचार्य के भी देख लो विवरण आचार का अपना प्रस्थान विवरण प्रस्थान भाविकार अलग ढंग से व्याख्या कर दी भाविक प्रस्थान वार्तिकार्थी प्रस्थान कई विषय मतभेद कर दिया इन लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोणों व्याख्या कर दिया है आचार्य संकल्प उन्हीं वचनों को देकर ये सब जो मिल रहा है इसे यथार्थ को जो नहीं ग्रहण करते हैं वो ये फालतू लड़ाई में बढ़ जाती आवृत्ति निकल रही है कैसे निकल रही है उसको लेकर विवाह कर जाएंगे अरे कैसे निकल रही है कहाँ से निकल रही है क्यों निकल रही है कहाँ जा रही है कब लौट रही है क्या कर रही है क्या चिरुच इन लफड़ों में जानेगा अरे इस आवृत्ति को भ्रमा कर दो छुट्टी सब बंद कर दो कहाँ जा रही है क्यों जा रही है कैसे जाएगी क्या होगा छोड़ दो जाने मत दो खत्म कर दो अब बल्कि उसमें खिचड़ी की में पैर रखे फंस दे दस दस मिनट वो सिर्फ जाओ ही मत अब्ति गई तो उसको पकड़ के ला वापस क्यों गई कहां गई क्या कर रही है वहां उसमें फंस जाओ संसारों के घुस में रसा जाएगा ये होता है ना आप दो लड़ाई में चले जाओ लड़ रहे हैं आप खड़े हो जाए तो क्या हो जाएगा आप भी धीरे उसमें चले जाओगे घुस जाओगे से थपड़ मारी दो ना किसी गुस्सा नहीं में ही जाएगा छोड़ जाता है हमें अखबार देखते हैं तो फिर उसे उसकी बात आ जाएगी दिमाग में देखोगे ना फिर दिमाग में घुसेगा कहीं ना कहीं आ जाएगा राजनीति में जाओ कहीं भी जाओ तो तक रंग में रंगित हो जाओगे अपने आप ये स्वभाविक प्रति इसे जाना ही नहीं इसको जाने जा रोकने से रोकने कोशिश करो सत्तर से बंद लफड़ा नहीं अब वो जो जाएगा वो क्या करेगा अलग अलग मत बोलेगा एक ही विषय को लेकर के देखो पंजाबी गुजराती की लड़ाई में बोलता हूं ना आधा ग्लास भरा ग्लास वैसे वाली बात को नहीं है मत लो अब आधा ग्लास भरा है कहो आधा गिलास खाली है को फर्क क्या पड़ेगा क्यों मातम ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है क्या फर्क पड़ता अब समझ लड़ाई भरा बोला उसने अब तूने खाली कैसे बोल भरा है तो खाली सब प्रयोग कैसे करोगे और सब पीछे पीछे पढ़ोगे तो लड़ाई का होगा कोई मतलब नहीं उस लड़ाई का, तरह तो वैसे वैसे ही है, मतलब जीवन ईश्वर के स्वरूप को लेकर लड़ाई करते वायु प्रतिपत्त ज्ञान मूलत्व तथा बोधनीय इत्यास कहता है कि इन सबको बैठा के पाठ पढ़ाओ ना समझाओ जीवेश्वर है वाजी जीव ईश्वर संबंधी जो वाजी है है तो तदादि ते बोधनीय इसे उनको उसी प्रकार से बोध कराइए आप ताकि वृद्ध उनको जो है आपसी लड़ाई बंद हो जाए शांति हो जाए सब अत्यतम चिंतन करने लग जाए जब कहते हैं कि भाई उनको समझाने की कोशिश करना व्यर्थ वृथाश्रम व्यर्थ श्रम हो जाएगा क्यों उनको आप समझा नहीं सकते जिसके खोपड़ी में जैसी बात बैठ गई है आप जैसा भी समझाओ वो नहीं मानेगा दुराग्रह पूर्वाग्रह जो ग्रसित लोग होंगे उनको कभी भी कुछ भी आप नहीं समझा सकते वो सुधर नहीं सकते मान बैठ गया ना मान लिए हैं कि ऐसा ही है आप जितना भी दो कुछ भी कहो सामने हाँ कर नहीं आ रहे वो इसलिए कर कहा कर दिया था सब जो बकवास <laughs> <laughs> ऐसे बोलते बहुत लोगों को हमने मान लिया क्या कर हम एक महात्मा आते हैं वो बोलता था ये नहीं सुधरेंगे वो नहीं सुधरेगा वो नहीं सुधरेगा वो नहीं सुधरेगा सब पर बोलता था ऐसे ऐसे ही लोग ये नहीं सुधरने वाले अवंत में जब खुद जाने लगा हमने बोला तुम सुधरे तुम तो सुधर जा नहीं मैं भी नहीं सुधरूंगा बोल दिया कहा नहीं, <laughs> नहीं। <था। laughs> कहता हूँ मैं जैसा वैसे मैं नहीं सुधरता समय यहाँ से जा रहा हूं मैं जाऊं अच्छा दूसरों को कहता रहा मैं नहीं सुधरने वाले आज खुद मान लेकर मैं नहीं सुधर सकता बताओ जो खुद सुधर नहीं सकता है दूसरे का अपेक्षा जैसे कर रहे हो सुधर जाए पहले तो खुद सुधरो दूसरा तो तो तुम्हारे अनुसार सुधर भी जाएगा जो तो खुद सुधरने को तैयार नहीं है और अपने अनुसार तो सबको नचाना चाहते हो और सब मेरे अनुसार नाचनी चाहिए सब सुधरते रहना चाहिए मैं जैसा कूं वैसा रहना चाहिए इतना ही होगा ना वहीं तो टकराव इसी वजह से मैं महात्मा हूँ सन्यासी तो हूँ ब्रह्मचारी हो इनको सुधरना चाहिए मैं जैसे बनू वैसा रहना चाहिए यही बात सारा टकराव शुरू हो गया अच्छा जब उसी पर बात आई अरे तुम सुधर के रहो तो जब मैं सुधरने से यही समस्या सभी के अंदर अपने अज्ञान छिपा हुआ है हमको नहीं दिखाई देता है दूसरों का अज्ञान बहुत आसानी से दिखाई देता है दूसरों की कमियां आसानी से दिखाई खुद की कमी कोई दिखाता है ना चुपता है उल्ट्रेस पर लग जाओ है मेरी कमी दिखा सिद्धू इतना साधना करता हूं इतना भजन करता हूं मेरे अंदर कमी दिखा रहा है उल्टा उस पर कर रहा है खुश नहीं होता हा चल मेरी कमी दिखा दिया इसने तो इसको भी मैं सुधारने की कोशिश करूंगा ये भी हमारे अंदर गड़बड़ी है न उल्टा देश में आ जाएगा ये साधक का लक्षण नहीं है साधक में क्या कभी निंदक को पास में रख ताकि वो निंदा करते हुए चुपते रहिए आप बना अपने अहंकार ठिकाने पर रह नहीं तो आप खुलते जाओगे आप समझे मेरे जैसा कोई है नहीं, नहीं। तोखरे वाला जरूर चाहिए ताकि अपना अहंकार नियंत्रण में इसे कहते हम इन्हीं किसी को समझा नहीं सकते हम समझ लें यही बहुत है हम दूसरों को समझा नहीं सकते इसलिए कर वृथाश्रम व्यर्थ परिश्रम होगा इनको समझाने की कोशिश कर ज्ञा सदा तत्व निष्ठान अनुमोदा महे अनुशोचा महे न भ्रांतर्वदा महे ज्ञावा सदा तत्व निष्ठान को जान करके व्यम अनुमोदा महे उनका हम कर देते हैं लेकिन अन्यान एक जो अन्य है भ्रांति उनको देखकर हमें बड़ा दया आती है, करुणा आती है इतना हम कर सकते हैं भगवान से प्रार्थना कर इसका भला हो जाए इसकी बुद्धि सुधर जाए इतना ही कह सकता हूं कि तो विवादा है भ्रांत खोपड़ी वालों से मैं विवाद नहीं करना जो भ्रांत जो बहम में पड़ गए एक बार ना उसकी बह में उस स्वयं दूर कर ले सकता है वो दूसरा दूर नहीं कर सकता बहुत कोशिश करके देखो नहीं भ्रांति का कोई दवाई नहीं है खुद जाने ही जानेगा तब समझेगा किसको समझा चले तो वो तो आप इतना टाइम देते हो इतना परिश्रम करते तो फिर भी कोई सुधरता है तो बेकार है माना क्यों टाइम दे रहे हो क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो सोचे क्या बात है? वास्तव में हम अपने आप को सुधार रहे हैं ये सोचे? हम अपने पढ़ा रहे हम किस पढ़ा छोड़ स्वाद कर रहे हैं इसका दब अपना चिंतन सुन रहा है दो घंटा बैठे हम दीवार को सुनाते तो आप सुन रहे तो आप लाभ उठा ले तो ठीक है नहीं उठा तो ठीक है हमें तो दो घंटा सुनाने को गुरुओं ने आदेश दे दिया हमें तो सुनाना है दो घंटा चाहे कोई बैठ के सुने चंद न सुने को सुना हम सुना रहे गुरुओं के आदेश के वजह से उससे आप लोगों को लाभ होता है या नहीं होता है कोई चीज़ लाभ हुआ तो ठीक नुकसान हुआ तो ठीक वो तो आपकी कर्म है तो आपका कर्म है ना, लाभ हुआ तो अब खुश है नुकसान हुआ तो भी अब खुश रहिए क्योंकि आपका कर्म है कि हम किसी के लाभ नुकसान के लिए प्रवृत्त हुए नहीं है, है? लाभ आला हो जाए जो रहो मस्त रहो अपना तो आज्ञापान कर रहे कर्तव्य कर रहे हैं न किसी को सुधारने बैठे हैं न किसी को पढ़ाने बार बार पहले से ही बोलते हैं आज से नहीं पिछले सत्रह साल से पढ़ा उन्नीस सौ नब्बे जनवरी से तब से ही कहता हूँ ना मैं किसी का गुरु हूं ना मैं किसी का आचार्य हूँ मैं न किसी का अध्यापक हूँ ना मेरा कोई शिष्य ना मेरा कोई विद्यार्थी हम तो अपना चिंतन कर रहे हैं गुरुजनों ने कहा मनन करो मनन करने में लगे हुए जो लगना है लगा रहे हैं मनन चल रहा है जिसको सब उठाना उठा रहे उठा। अपने तरफ से तो कोई रिश्ता है नहीं किससे कोई रिश्ता नहीं नगरों और नई शिष्य चिदानंद को रिश्ते बनाएंगे रिश्तों को तोड़ने साधु बने और यहाँ रिश्ता बना दो चाचा गुरु ताऊ गुरु मामा गुरु ये गुरु वो गुरु है भतीजा चेला चेड़ा का चेला का भतीजा चेला चेड़ा दे वहाँ भी थे वही यह, यह, यहाँ से क्यों आए यहाँ भी चाचा गुरु ताऊ गुरु भतीजा चेड़ों के पीछे फसरा था आए क्यों यहाँ पे गुरु भाई गुरु भाई सबको बोलते करते हैं कहते गुरु भाई अरे सब भ्रम भ्रम है, या सब है या तो सब भ्रम है तो सब भ्रम है छुट्टी सब ब्रह्म है तो भी रिश्ता नहीं होगा और ब्रह्म का भी कोई रिश्ते नहीं होते दोनों ही खत्म ये भी मतलब लोगों ने इन चीजों को अनाड़ी लोग घुस करके बिगाड़ दिया और अपेक्षा भी करते हमसे पढ़े हो हमारी सेवा करनी चाहिए जिनकी भार हमारी सेवा करू क्यों आपने आपने खुद ही पढ़ा आप उनकी जिंदगी सेवा कर रहे हैं आप स्कूल में पढ़े हो टीचर की सेवा कर रहे हो कहाँ कर कौन देखता है रास्ते मिलते तो भी राम राम करते भी कम नहीं स्कूल में जो पढ़ा है टीचर है उसके वजह से तो आज यहाँ बैठे हो वो आई नहीं पढ़ाया होता यहाँ कैसे बैठते उसका नाम भी भूल गए होंगे सकल भी भूल गए होंगे पत्नी कहाँ पढ़े स्कूल का भी नाम भूल गए होंगे कुछ भी याद नहीं फिर आज अपेक्षा क्यों कर रहे हम हम पढ़ा रहे तो हमारे जिंदगी भर को याद रखना चाहिए क्यों याद तो सारा जगत है, कोई याद रखे ना रखे फर्क पड़ता? कोई भूल जाए तो फर्क क्या पड़ता है कोई सेवा करे ना करे आपका प्रारब्ध है सब होता है लेन देन से प्रार्थानुसार जब चल रहा मुक्त अवस्था में आप चिंता जो करते हैं कि कौन दिया कौन नहीं दिया जितना आता जिसके यहाँ से आना उतना आ रहा है तो हो गया समझो कि तुम्हारे उतना दाना तुम्हारा वहां था और कोटा वहां का कोटा है वहां से आएगा जब तक सिर को जिंदा रखना है परमात्मा ने कहीं ना कहीं तो भेजना ही है ना योगक्षेम हो वहां हमें हम तो अपने करते करके बैठे रहो रहे भेजते रहेगा जहाँ से भी आने आते रहेगा लाभ ना संतुष्ट होना चाहिए अपेक्षा मत जितना आ गया उसी में के समय करनी चाहिए अपेक्षा नहीं कम आ रहा है और और फिर ज्यादा फिर पर निर्भर नहीं रहा पर निर्भर जो आ गया जितना उतने में दाम चला वो पर भी इसलिए तरफ देखते हैं लोग क्या करते हैं दूध आया चाय बना उसकी, अपने अलग से चाय बना लिया से दिया और जो चाय नहीं पीने वालों को, और क्या कहते उनके प्रारंभ <laughs> था, था।, था चाय, था। तो चाय, चाय, चाय, चाय, पी चाय।, चाय पीना हमारा प्रारब्ध है पानी का दूध पीना आपने प्रारब्ध प्रार है क्या दा करोगे अपनी युक्ति दे दिया नहीं? ये युक्ति जब दे रहे हो हृदय से है क्या सच्चाई वो दे है। सच्चाई में क्या होना चाहिए जो दूध आ गया उसी में पानी पहले डाल दो डाल दो तुम्हारे चाय के लिए भी वो पानी वाला दूध दूसरी बननी चाहिए आश्रम में एक रसोई होता है तो वहां ऐसा ये नहीं कि आप गलत कर लिया फिर जो है बाकी में पानी डाल देना गलत ये आप अपने पाप को मार क्योंकि आप करते हुए क्या आपको रोसों इसका मतलब क्या है आपको सभी को समान दृष्टि से देख करके सबको समान रूपेण भोजन बनाना है खिलाना है अपना पर्याय भेद करना नहीं चाहिए लेकिन लोग कर देते वो वासना है ना लोग लालच होती है वो खराब होती है अनेक जन्मों का वासना है एक बहन तो जाएगा धीरे धीरे हम तो टोकते रहेंगे धीरे धीरे जाएगा जाब नहीं भेजें तो कोई फर्क नहीं पड़ता बस के अपना कर गलत ऐसा नहीं करता प्रसाद बांटने दिया अचार ने खा पी खत्म करो तो दिया ही नहीं ऐसे आश्रम में सभी का ध्यान रखना चाहिए सबको देना चाहिए फल है कुछ भी है सबको मिले अब वो तो नहीं खाना चाहता पताल है बेटी बैठे हैं चीज़ नहीं खाएंगे तब तुम खाओ डबल खाओ कोई नहीं तब समझना हाँ मेरे भाग्य में आज डबल था इसलिए इसने मना कर दिया मेरे को डबल मिल गया तो प्रार माना जाएगा नहीं तो अन्यय ये सब ध्यान रखना चाहिए तभी अब लोग कहते हैं ना हमको पूछते हैं महाराज इतने आप पढ़ाते समझाते हाँ समझना बाद में कुछ नहीं टिकता वेदांत क्यों नहीं समझ में आता वेदांत क्यों नहीं टिकता कारण ये है व्यवहार में जितनी आप अंतरुण शुद्धि के लिए प्रयास करोगे जितना स्वच्छ व्यवहार रखोगे निष्पक्ष निरपेक्ष निराकांक्ष व्यवहार जितना करोगे उतनी अंतरूण शुद्धि शीघ्र होगी तेजी से होगी जितनी अंतर्गण शुद्धि होगी उतनी जल्दी शादी और जितने छल कपट कतर पुतर बेईमानी करते रहोगे और अपनी तर्क दोगे अपने आप गोश में जो छिपाने कोशिश करोगे उतनी ही आप पीछे हट जाएंगे भले किस जन पुण्य से यहाँ आ गए हैं लेकिन आने पर भी कोई लाभ नहीं होगा खाली हाथ जाना पड़ेगा अपने कर्म क्या कर वो निर्भर है राम हमेशा भोजन करने से पहले देखे थे लक्ष्मण के लिए कितना है उसके पूरा है या नहीं कोड़ा? अपना भूखें रह करके भी छोटे भाई के लिए वो ध्यान रखते कब कम खा आज जो है जंगल में कम फल कंद मिला है तो हम इतना ही खाएंगे कब कुछ उतना मिलना चाहिए तो सेवा ज्यादा करते हम तो बैठे रहते हैं मेहनत वो कर रहा लकड़ी लाता वो है काम कामधंदा वो कर रहा है कन्धा कर वो ला रहा है मेहनत सारी भी घुस गए और मैं बैठे चार गोड़ा खा लूँ और उसको भूख हमारा रहना पड़ेगा रामायण तुलसी का वर्णन है तो किस तरह से चाहे गुरुकुल में रहते हो चाहे चंद्र में रहते हो यही विशेषता है कि अपने हमें कितना हम अपने से पर कि आपका स्वार्थ अपने आप से धो तो जाएगा उससे अंदर फटाफट पकड़े में आ जाएगी मुख्य चीज हमारी शास्त्रों में पूरा व्यान क्या अंदर क्यों दिया गया दम्षा ना कहा ना सर संपत्ति क्यों दिया इसलिए कि जितनी अंतर में शुद्धि होगी उतनी जल्दी इस पर सांसारिक तो वासना खत्म होंगे शास्त्र वासना मजबूत होगी इस बात को ध्यान रखना चाहिए जो भी हम सेवा कर रहे चाहे बगीचा के सेवा हो चाहे कहीं का सेवा हो वो ध्यान दे हमें मिले ना मिले सबको सब को मिलने के बाद जो बच गया हमारा वो भाव रखना चाहिए का और पहले अपनी दिया। से मिला जो की दिया कि नहीं कर दिया में देखा है ना अपना सब लोग किए हैं गुजरे से गुरु भाईयों को भी देखा क्या करते आनंद में माँ का, का शरीर छोटा था उन्नीस सौ बयासी में तब पूरे भारत में हर आश्रमों में बड़े बड़े लोगों ने सपने मानते थे जो जो लोग उन्होंने भंडारा किया हमारे गुरु आश्रम में हम रहते थे मुंगेर मौसम बिहार में समय, तो वहां पर भी भंडारा हुआ अब दौर्भाग्य समझो सौभाग्य समझो हमारे भी ड्यूटी समय रसोई करने था पांच प्रकार की मिठाई बड़े बड़े बढ़कर बहुत खुला भंडारा रख दिया था बड़ा प्रोग्राम रख करके बड़ा भंडारा अब जो पठारी था एक समय हरिहान करके था उड़ीसा उसने हमको बुलाया वैसे एक स्टोर रूम के अंदर बुलाया क्या से क्या हमेशा तो चला गया क्या करना वैसे छोटे छोटे तीन चार बर्तन लाओ बर्तने मंगाई उसे मिठाई अलग करवा क्यों पर कर। मैंने कहा ठीक क्या करा तुम जाने तेरे करें तो आगे इस्तेमाल कर मैंने कम के रख दिया रख करके फिर आगे बाहर ताला लगा दिया बाकी सारा सामान बाहर आ गया बट गया बटने के बाद क्या हुआ कम अंतिम पगत जो आश्रम में जो परोसने वाले थे महात्मागण इनको ही कम पड़ा बैठा मैंने उसको बोला घर तो के लोगों को कम पड़ रहा जो अपने अंदर रखा तो चुप ये हमने चुप रहा क्या कहना अगर फिर ईद कर कहूंगा फिर आपस में यहाँ काम करना है इसके साथ कहते हैं ना जिस तालाब मेरा ने मगरमच्छ से वैर करके क्या पाड़ना नहीं मगरमच्छ हमको तो खा जाकर को तो इसीलिए हमें कोठारी को, को नमस्कार पहले करना पड़ता है ना कोठारी भंडारी पुजारी ये तीन हरी होते शत्रु ये तीनों शत्रुओं को बड़ा प्रेम से संभाल कर रखना पड़ता है तो हमने कुछ तो नहीं बोला किसी को नहीं कहा बात पता तो लग गया लोग पता लग गया फिर तो को पक्ष निकाल दिया गुरु जी तो बात पहुंच और गुरु जी ने उससे पूछा और उनके सामने झूठ नहीं बोल सकता सच भी नहीं बोला लेकिन मौन था तो समझे गुरु जी इसने चार सौ उसी फिर हमको बुलाए फिर हमसे पूछे स्वामी जी आप इनसे पूछो ये जो करवाते हो हम करते हैं मैंने मैंने किया या नहीं किया नहीं मेरे जो जो करवाते हम करते अब इन्होंने क्या कराया इनसे पूछ लीजिए मैंने जाना मैं नोट नहीं रखा हूं कि कौन तारीख क्या मेरे से करा मैंने बहाना बनाकर आओ पसाओ कहता क्या करे फिर स्वीकार करना पड़ा उसे। फिर उनसे भी पूछा किससे तुमने करवाये सब काम? उसने उनसे कराया मेरे फिर बोला है, मैंने कहा हमने कहा ना जो उन्होंने हम वो गलत करा कि सही इसकी जिम्मेदारी हम हम तो आदेश काम किए और जबकि वो गलत कर रहे थे हमने उनसे संकेत भी किया जब कम पड़ गया था पूछ लीजिए मौन करवा दिया खुद बैठ गए रोसे घर वाले सब चकाचक खाते रहे मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा तुम लोग खाओ मैं खाऊंगा ही नहीं एक भी मिठाई नहीं खाऊंगा नहीं गलत तो गलत ये खाऊंगा तो अमर दोष रहेगा तुम लोग खाओ ये गलत होता है इसे बस शुरू हो गया उसके तो पतन हो गया अंत तो ही दुर्दशा हुआ फिर वो एक लड़की में फंसा परंत में शादी कर लिया साधु नहीं रह गए मैं देखा जो तो रिजल्ट सामने मिल रहा भगवान कृपा से इतना विवेक थी बिल्कुल दृष्टि रखता था इन चीजों पर कौन कैसे पतन हो रहा है वो तो खत्म ही हो गया उसका तो जिंदगी खत्म हो किस उद्देश्य से आया था और कहा चला इसे अपने उद्देश्य जो आए हो पूरा होने के लिए अंतकरण शुद्धि के लिए जितनी जरूरत पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि शीघ्र शीघ्र अपना उद्देश्य पूरा हो तो उद्देश्य भटक न जाए इसीलिए ने भी बदाम ये अन्य दर्शनकार वर्गे हैं भ्रांतिपूर्ण विवाद करने से कोई फायदा नहीं है बल्कि हमें अपने स्वर्ग को समझना है अपने भ्रम यदि है तो दूर करना अज्ञान पहचान ना तो इसको दूर करना अहंकार को काटना अपना हम कर लेंगे तो दूसरों के साथ कोई विवाद करके किस समझाने के प्रयास हम नहीं करेंगे तब पूर्पष कहता है ईश्वरी जीवे भ्रांति प्रतिपन्ना वादि विभज्य दर्शन वे कौन कौन है ईश्वर के विषय में जीव के विषय में भ्रांति के द्वारा विप्रतिपन्ना भ्रांति से वाले उनचकांता ईश्वरे भ्रांतिमा श्रदा लोकायता जीवे विभ्रांति माश्रदा तृण को पूजा करने वाले से लेकर के तृण अर्चका को अर्चना करने वाले घास आदि को भी पूजा करने वाले पौधे को पूजा करने वाले पेड़ों को पूजा करने वाले से लेकर के योग दर्शन तक वाले जितने भी हैं सब शब्द के विषय में भ्रांत है और लोग चीजों को ईश्वर मान के बैठे कोई अमुक पेड़ को कोई अमुक पत्थर को कोई किसी को कोई किशोर को किशोर कोई कहता भगवान वहां है कोई कहता है भगवान यहाँ कोई केदारनाथ में मान रहा है कोई खंडवपुर में मान रहा है कोई गुरु नानक साहेब को कहते नहीं नहीं वो तो अमृतसर में है इधर उधर कहीं नहीं अमृतसर अमृतसर वाला गएगा पंडरपुर से भ्रांत है पंडरपुर तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसे भ्रांत बाकी सब और शेव नहीं केदारनाथ भी ठीक नहीं कहीं तो विश्वनाथ ठीक है उसे भी कर ले वहां मा सबको माने लो महाभ्रांत है महाभ्रांत है ना सब है ही नहीं तो सब कहा मानना सबको मानने तो गड़बड़ है अपने से बिन सब है मान लिया तो गड़बड़ हो गया अब उसको ईश्वर मान ले और गड़बड़ कर दिया अरे बिन है ही नहीं कुछ तो अपने से भिन मान रहे हो सर्वमस्ति, मस्ती सर्वम तो ईश्वर एक और भ्रांति में भ्रांति को साथ दे तो महाभ्रांत नहीं हुआ वो तो अज्ञान है वो अपने से घास को मानो घास को ईश्वर मानो आपका अंदर क्या पढ़ा वो तो एक, एक निष्ठा बना रहा है और आप मतलब तो किसी में निष्ठा नहीं किसी में निष्ठा नहीं रह गया सभी को मान रहे हो और किसी को नहीं मान रहे वास्तव में सच्चाई तो ये वेदांत विरो पहले सर्वस्मिन आत्मा स्थिति पहले सीढ़ी में क्या है सभी में ईश्वर है सब ईश्वर है नहीं पहले सभी में ईश्वर है उससे पहला सिर्फी में क्या था साधारण के लिए तो भाई महा ईश्वर है जाओ विश्वनाथ मंदिर बनार जाओ, बनारा करो सारा पाप तुम्हारा कट जाएगा वहां जाओ भाई एक देश विशेष में एक ईश्वर को मान लिया, महाज्ञानी के लिए है मंद अज्ञानी उनके लिए सभी के अंदर ईश्वर है सभी के साथ किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे घट-घट में राम ये भाव लेते चलो। फिर सभी में ईश्वर है स्त्री पहले हुई देव से ऊपर उठेगा सभी ईश्वर में है सभी ईश्वर में है सर्वस्विन आत्मा स्त्री पहले हुआ आत्मनी सर्व कल्पित मस्ती आत्मनि सर्वम अस्त तो उससे कुछ को टीका ये मध्यम अधिकारी भी अंत में सर्वम नास्ती आत्मैव अस्थि सर्वम नास्ती आत्मैव अस्थि ये अंतिम सीढ़ी बन जाती है तो कुछ पांच छह स्तर में कर देते हैं, इतने ही बहुत है लेकिन सभी में आत्मा है आत्मा में सब है और जब सब कल्पित होने के नाते अंत वाला आत्मा ही है ये रहता है विभिन्न सीढ़ियां समझाने के इसलिए और लोकायत तो ये सब हो गया योग दर्शन का विभिन्न प्रकार के ईश्वर को मान रहे कोई किसी चीज को स्वर माना क्योंकि तो स्वर को मानने वाले योगांता माने योग दर्शन पर्यंत विभिन्न लोग ईश्वर के विषय में भांति को प्राप्ति हुए हैं और जीव के विषय में चार वाक से लेकर शरीर को जीवात्मा मान लिया शरीर मर गया तो जीवात्मा मर गया मोक्ष हो गया शरीर ही जीवात्मा ईश्वर है नहीं ईश्वर से कुछ नहीं मानता और इससे ऊपर शरीर जीवात्मा मानने वाला शनि जीव परिमाण वाला आत्मा मानने वाला और इससे ऊपर उठा चली विज्ञान आत्मास्तिक लोग जीव कोई मान रहे हैं जीव में विवाद कर रहे हैं ईश्वर को मानते हैं चार लाख से लेकर के शाम के दर्शन कर ईश्वर को नाम मानने वाले हमारे भी तीन लोग ईश्वर का नाम मानने वाले वैशेषिक मीमांसक शाम ये तीन अनिश्वरबाजी आस्तिकों में वह शिशिक नहीं मानते मीमांसक भी ईश्वर नहीं मानते मंत्रो देव मंत्र देवता अलग मंत्र में से अलग कोई ईश्वर कहीं कोई लोक में बैठा हो फल देने वाला हो ऐसा कुछ नहीं और शांति भी ईश्वर नहीं मानते ये लोग किस पर तो विवाद कर रहे हैं जीव को को के स्वरूप को लेकर के विवाद कर रहे हैं लोकायतादि जीवे भी भ्रांति जीव के विषय में सब कुतो सांख्या कुतु भ्रांत कैसे हो गए हैं क्योंकि बेचारे वो सृति को मानते नहीं ना, यथा अद्वैत वेदा समझाता है श्रुतियों को वैसे को स्वीकार नहीं करते अद्वित ब्रह्म तत्व न जानती यदा तदा भ्रांत एविलास्ते वा मुक्ति पे हा सुखम अद्वितीय न जान दी वे लोग अतिथि ब्रह्म को बिल्कुल नहीं जानते हैं जानते नहीं बल्कि समझाएं पर स्वीकार भी नहीं करते अगले लड़ाई लड़ जाएंगे ज्यादा बोलोगे तो आजकल ये शास्त्र तो लठौन से होता है ज्यादा बोलेगे तो गट से पिटाई कर दो तो हार जाओ मान लो हार गया मानना पड़ेगा गालियों से हमने देखा बनारस में शास्त्रा गालियां देते हैं उसको क्या है? अरे शास्त्र के प्रतिबंध तुम जो जानते तुम बोलो वो जो जान रहा बोलना चाहिए और उसको दबाने के लिए चिल्लाएंगे जोर जोर से जिसकी जितनी जोर चिल्लाने की है उसका चेरों में ग्रुप शट खूब रखते हैं जोर से चिल्लाएंगे गालियां देंगे अगले दबा देंगे और डब जाए चुप हो जाए तो हाँ और तो क्या है दूसरे में शास्त्रार्थ होता है उसे शास्त्रार्थ से कोई लेन देनी है विषय पर आपने बोला पुरपक्षा सिद्धांत और दोनों का चाल बढ़ा दिया सौ सौ रुपए दस रहा है पांच सौ कोई से तर्क उतरक आगे बढ़ने कोई मतलब ही नहीं इसने अपना पक्ष रख दिया उसने अपना पक्ष रख दिया कहा शास्त्र स्वभाव सबको सम्मानित कर दो तो भाई आए सबको ऐसे बोल के गए सबको सम्मानित कर दो ये होता है श्रंग वगैरह परिस्थिति है जाकर में ऐसे ही होता है शास्त्रा इसलिए इनका कहना है कि आदित्य परम तत्व को जानते नहीं जब तक वे अतिथि को नहीं जानते तब तक ध्यान तब ध्यान मुक्ति मुक्ति मुक्ति से मिलेगी? को कभी हो नहीं सकती। कोई कहा सुखम और यहां उनको सुख कहां से मिलेगा आपस में ही दूसरे को घूरते रहेंगे कलायनते लिखा कहीं शब्द गुरु ऐसे ऐसे बोलते कुत्ते के समान एक दूसरे घूरते रहते विद्वान स्टेजों में कई हमने जगह हमने इस कारण से भी छोड़ दिया चलो तो वो वो आ रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा उसको बुलाया आपने तो हम नहीं आएंगे बताओ ये ड्रेस नहीं तो रह गया। अरे वो अपने ढंग से प्रतिपादन कर रहे हैं आप अपने ढंग से प्रतिपादन कीजिए लोग उसे पसंद कर रहे हैं आपको पसंद आपको पसंद करने वाले कोई होगा उनके पसंद कर, कोई होंगे आज दुनिया में कौन किसका पसंद नहीं कर रहा है भेड़ बकरी चाल ऐसी है हर आदमी के वक्तव्य को पसंद कर कोई ना कोई मिल जाएगा कोई ऐसा नहीं जो गुरु बनने चलो चेढ़ा नहीं मिला हो <laughs> है क्या संसार में आप चलिए आप देख लीजिए गुरु बनने के लिए लाखों मिल जाएंगे आपको छेड़े बनने वाले मर हमको मंत्र दे तो हमको दे दो हमको तो पीछे पड़ेंगे आप क्यों भी बोलेंगे गाली कुछ आशा हो भारत जी का आशीर्वाद अब गाली भी देंगे तो भी कहेंगे आशीर्वाद देगा गुरु जी ने अब क्या करोगे आप आप फंसोगे वो नहीं फंस रहे है। आप फंस रहे हैं ये दुनिया देखने को ऐसा है होता में कोई कमी नहीं है तो इसलिए कहते कि देखो अपने को देखो इसे ऐसे जो लोग क्या करते हैं आपस में गुर गुर करते उसके इतना चेला होगा मेरा इतना चेला हो गया मैंने इतरे को मंत्र दे दिया मैंने इतरे को मंत्र दे दिया इतरे को माला पहना दिया लिस्ट बना रखे हमने किर को माला और भेड़ बकरियों को संभालने के लिए में आना कहेंगे कार्यक्रम में आना तो नहीं आया तो करे हमसे माला ले और वहां गया ये सब लड़ाई चलते है, है। हमारा भक्त भी यहाँ नहीं है वहां गया कुंभ मेला में उस शिविर में रुका था वहां क्यों रुका हमसे मंत्र दीक्षा ले और वहां से गया वहां पैसे चढ़ाया निर्व्यवहार हो रहा बहुत बुरा हालत इसीलिए कहते हैं कि ये सारी चीज इन लोगों को वास्तव में यहाँ भी सुख है नहीं मोक्षा तो दूर की बात ऐसे लोगों को यहां भी चैन का नींद नहीं आएगी उन्हें पता लग गया अमुख सेठ वहाँ चला गया अमुख को वहाँ भंडारा दे दिया रात भर नींद नहीं आएगी जब तक दोबारा किसी तरह से जागर बिछा के अपने पास ना जब तो वो दोबारा नहीं आएगा तब तो उसको चैन से नींद नहीं आएगी वो शेट वहां हमारे अंदर क्या कमी दिखाई दे अपने अंदर भी हो जाता जाती मेरे अंदर कुछ कमी दिखाई दिया होगा तभी बहुत समस्या है हमने तो बड़ी विचित्र रीलाएं सबके अपनी अपनी विचित्रीलाएं चाहिए कुंभ मेला वृत्त मंडी में था इलाहाबाद कुंभ मेला नवासी महाराज जी वही थे रामान जी महाराज उनका शर्ण है उनके साथ वहां था वहाँ भी एक हम आपसे मंडले बोले एक दूसरे के एक दूसरे की हमारे इतनी झोंकी हमारे महात्मा है वहाँ तीन सौ हो गया अरे? हमारे तो ढाई सौ और पचास को पकड़ के लाओ कहीं से जो रास्ते में मन लिया हमें हमारे यहाँ चार सौ हमारे यहाँ पांच सौ हमारे चार सौ तीन सौ आपस में हो गया उसके बाद क्या हुआ जो आए उसको शैतान सीजन वाले महात्मा होते मेड़ के लिए टेम्पोर बने हुए लोग किसान लोग तो क्या करते चोरी चारी करते लगी मंडली मंडली मंडली में सब में में वो वो वो लग गए गए वाला तुम्हारे तुम्हारे हमारे हमारे वाले आ लड़ रहे अंत एक की चलाए थे उनके फोड़ दिया दिया को मार नमस्कार कहता जब तक साधु समाज से आपको विरक्ति नहीं होगी ना तब तक सही तो वैराग्य नहीं होता वैराग्य हो जाए अपना तो खत्म नहीं होता असली वैराग्य नहीं कहते हैं इनको तो मुक्ति तो दूर की बात यहां भी ऐसे लोगों को सुख नहीं मिल सकता कोई हवा सुखम यहां पर उनको सब कहां से मिल सकता है आपस विवाद तो करते रहेंगे लड़ते भिड़ते रहेंगे हर मामले खचर फसर होते हैं कभी तो राम जन्मभूमि है तो कभी राम सेतु है कभी तो बाबरी मस्जिद कभी तो काशी मंदिर उसके तो बाद कोई और मंदिर कहीं कोई अंत तो है नहीं है, सब देवको के चक्कर भी मतलब इन नाटकों में घसेते जा रहे घसेते जा रहे साधो लोग भजन करना छोड़ दिया ये गृहस्थों का अपना उनका है संस्थाएं बनी हुई है वो लड़ाई बिड़ाई करें आप क्यों जा रहे दर्शन आप मार्गदर्शन दो अगर आशीर्वाद कोई बात नहीं जाओ मत समझते हो? पड़े मैदान में महात्मा दूसरे कहते हैं ये सब भ्रांत लोग। ये अद्वितीय ब्रह्म तत्व जानते नहीं जब तक जब तक भ्रांत रहते हैं इसलिए इन लोग यहां मुक्त संभव नहीं यहां लौकिक सुख भी इनको नहीं मिलने परिगृहित तो पक्ष प्रतिपादन विश्रांति कम अपि अपना पक्ष है उसकी प्रतिपादन का अभिनिवेश की वजह से क्या होता है चित्त की विश्रांति नहीं हो सकती तो नहीं आएगा कहेगा मैं जब माना मानेगा नहीं अपनी बात को मनाने के लिए करेगा वहास में घर्षण होगा टेंशन होगा नहीं होगा नहीं वेदांत लड़ रहा नहीं है लड़ रहाँ जो भी लड़ाई है सदर्थ की लड़ाई ये जो विवाद करते देखो अपने पक्ष, पक्ष, जो परिवृत तो तो दुराग्रह, यही मैं जिस पर कोई कुछ भी कहे मैं नहीं मानता पूर्वाग्रह और दुराग्रह दोनों ही खराब चीज हो इन दोनों से ग्रस्त होते है कोई भी दर्शन वाला हर दर्शन वाला याग्र कोई हमको हमको दे रहे हैं हैं ये वेदांती कह भी एक कोटी में डाल दिए लड़ाई झगड़े थे में डाल दे और वेदांत नहीं है, लड़ना है ना वही क्यों कहते हो किसको वेदांति कह रहे हो किसको आचार्य कह रहे हो किसको महात्मा कह देते हो किसको मंडलेश्वर कह देते हो क्यों कहते जो भी है जैसा है वैसा ठीक है बाकी में है ना उपाधि को लेकर तुम उसमें भी कुछ न कुछ नुँ, कुछ न कुछ, नुँ, कुछ, नुँ, कुछ नुँ, पकाने जिस निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति करने चले अबाकर सविशेषो में झड़ गए क्या फायदा उपाने का निर्गुण निराकार निर्विशेष निष्कल निष्क्रिय ब्रह्म का करने चला और क्या हुआ सक्रिय साकार सगुण सविशेष ब्रह्म में गए लिखे जा रहे विशेषण पर विशेषण निवेदांत आचार्य न्याय आचार्य शां आचार्य हम कितने का आचार्य हो गया ये हो गया वो हो गया काशी रिटर्न कोई फॉरन रिटर्न ऐसा विशेषता रह क्या सविशेष भ्रम बनते जा रहे इसलिए कहते हैं ये जो अपना पक्ष का प्रतिपादन करने के चक्कर में वो सभी निवेश उनके चित्त में कोई विश्रांति हो नहीं सकती उनको तो अहिकमी सुखम तेसाम न उनको लोक सुख नहीं मिल सकता है इसलिए इन विवादों से दूर रहना चाहिए। तब पूर्व कहता है लेकिन में भी तो कोई होता, है, को होता है, सब देखने को मिल रहा है उनके भी जय जयकार हो रहे हैं सत्य होने आप उसके क्रमत पड़ो मुख है तो मनु तेसम ब्रह्म विद्या भावे की इतर विद्या प्रयुक्त उत्तम भावो दृश्यते उनके अंदर भले ही भ्रम नहीं है लेकिन इतनी विद्याएं जो उनके पास है उन विद्याओं की वजह से उनके अंदर भी उत्तम व्यवहार देखने को मिल रहा है पूज्य हो रहे उनमें, हो रही है, बड़े बडे सिंहासन पर बैठाए जा रहे हैं गद्दियों पर बैठाए जा रहे हैं तो कहते इसीलिए उनमें तो देखने को मिल रहा है उत्तम तो प्रयुक्तम सुखम शांति उत्तम तो प्रयुक्त किसने किसको मिल भी रहा है ना सर्वश्रेष्ठ विद्वान तो होकर कोई न कोई तो अपने अहंकार को करे लेकर बस्ती में बैठा होगा सारे लोग उसको मान रहे हैं पूज रहे हैं हो रही है, उसका हुआ, बैठा हुआ है, या नहीं? है? इस लोक का सुख नहीं मिलेगा तक कहते हैं तस्वोर अनादरणीय दृष्टांत रहा दृष्टान की तरफ समझा रहे हैं वास्तव में इन बातों का आदर नहीं देनी चाहिए संसार में कोई बड़ा गद्दे बैठ गया हाथी में बैठ गया कुछ और जुलूस निकल गया अरे उसको इतना बड़ा है तो आश्रम हो गया अरे ऐसी घूम रहे हम भी इसी कार में जाए कर्नाटक में उत्तर कर्नाटक में संप्रदाय लिंगाय संप्रदायर से बोलते उस तो संप्रदाय सबसे बड़ा लड़ाई यही होता हर महात्मा संप्रदाय का दूसरे को देखा देख वो उतना बड़ा सिंहासन बनाया है हमारा उससे भी बड़ा उसने जो है पचास लाख का सिंहासन बनाया हमारा तो कम से कम सात लाख का होना चाहिए और जो तुला भार कराएंगे खा पीकर मोटे हो जाएंगे अस्सी किलो वजन वाले बनेंगे अस्सी किलो सोना वजन कराएंगे और उससे बनाएंगे सिंहासन दो जो तुला भार में दोगे सबका पाप दूर हो गया सबका पाप खुद मैंने ले लिया <laughs> तुलावार कर लिया। उसस, अपना जड़ा जुड़ करके बड़ा बना करके बड़ा चक्का कपड़े पहन के ले ले के बिंदाले जाए, की <laughs> हमारे हो गए, एक से उस, कार खरीद उससे पढ़िया कौन सा कार है उसे लाख महंगा कार कौन सा है वो ले आना हाँ। ये होगा और उनके सामने जाएंगे जानकर में जाएंगे उस कार देखो खरीद तो क्या हो गया बस देख रहे एक महात्मा ऐसा विचित्र देखा दस अंगुली में और क्या करते थे ओम नारायण महाराज महाराज ओम नारायण महाराज तीन तीन बार बोल रहा दिखा रहा नहीं। <laughs> नहीं का क्या दिमाग खराब हो गया दस अंगुली भी जुना दस ने रखा और हमारे महामंड बोलना चाहता ना तुम्हारे पास एक भी नहीं देखो हमारे दसों में हम कितने महान हम ही जो तेरे से मूर्ख कोई है नहीं <laughs> <laughs> सोना चांदी को मिथ्या करके बैठा और उसको लेकर तुम अपने आप को मान समझना है हमने कानते हैं तीसरे बार जब बोल महाराज ने देख लिया सारी अंगूठे बहुत बढ़िया बनी हुई है बढ़िया हीरे जड़े हुए हैं नाटक कब करते क्या तो तो तो तो तो तो। तो। बहुत बढ़िया है महाराज ने बहुत बढ़िया है ऐसे तो नीला ऐसा ही रहा तो कहीं देखा नहीं बहुत बढ़िया है भगवान कृपा से और आपके पास हो आपके दस अंगुल दस अंगूठी है महाराज और लगा रहे। चार लगा बड़े अंगूठिया तो कोई अंक नहीं इसलिए कहते ये जो चीज है मुख्य अंग इन चीज देख करके अनादर करना चाहिए उस चक्कर में नहीं पढ़ना उस कॉम्पिटिशन में नहीं जाना मेरा पास भी ऐसा होना चाहिए मेरा पास होना चाहिए मैं भी जो है उसे दस हजार चला हुआ तो 20000 बना बनाकर दिखा दूंगा 20000 को माला देना है संकल्प कर लू और जाओ माराट्रो फिर तेरा माला देते हो बीस हजार होने तक तब तक, तक पता चल जाए जिसके आप खिलाफ 20000 बना रहे थे वो उसने भी 20 कर दिया अब क्या होगा झंझट है ना ये इसलिए देखा देखिए आप मत दौड़ा कीजिए आप मुख्य तो अपना स्वरूप चिंतन करने के अलावा आपका कोई कार्य नहीं तो दृष्टांत से बड़ा सुंदर समझाएंगे